धीरे से मुस्का नमस्ते मैं हूं हमसिका अयर और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष गॉलियर से राहुल जी उपस्थित हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे और वकालत का जो काम है वो करते हैं एडवोकेटसी का और साथ ही साथ गाने का बड़ा शौक है सिंगिंग भी उनके अंदर टैलेंट है जो गीत की भी प्रैक्टिस करते हैं काफ़ी गाने उन्होंने गा के अपलोड किए हैं तो आज हमारे साथ हैं ग्वालियर से तो आप सभी की तरफ से राहुल जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी राहुल कैसे हैं आप मैं बढ़िया हूँ एकदम जी, जी जी जी मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शक श्रोता मित्रों को परिवार की बात करें तो माताजी पिताजी हैं और हम तीन भाई बहन हैं और बस पिताजी मेरे एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब में है तो घर परिवार चलता है और मैं अपना वकालत का लिटिगेशन का काम ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करता हूं। अच्छा अच्छा और पढ़ाई की बात करें तो 2014 में एलएलबी ग्रेजुएट किया था कंप्लीट। और 2015 से प्रैक्टिस में आए फिर कई उतार चढ़ाव आए तो कई बार प्रैक्टिस बंद करके कुछ और भी करना पड़ा <laughs> सो ये भी रहा चलता रहता है विल, विल, विल। और सिंगिंग की बात की जाए तो सिंगिंग एक बहुत अच्छी हॉबी है आहा, आहा, तो सबके अंदर होती है कोई उसको निखार पाता है और कोई उसको बस एज अ शौक तौर पर रख पाता है तो मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया तो थोड़ी सी नॉलेज अच्छी होगी और वो कल थोड़े से अच्छे सुधर गए तो थोड़ा बहुत गा पाता हूँ बिल्कुल बिल्कुल राहुल मैं चाहूँगा कि जैसे वकालत आप कर रहे हैं आजकल कल जो प्रो, आ, ये जो लॉकडाउन के कारण केसेस हार है बंद है कैसा है क्या सिचुएशन है लॉकडाउन में पैंडमिक में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं लोगों को हु. आ, बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ लोगों को मेंटली भी बड़े आ, परेशान रहे लोग क्योंकि हुँ. जहां सीधा सी बात है जब आ, ये सिचुएशन थी तो क्राइम तो होंगे नहीं हुँ हुँ हु. जब क्राइम नहीं होंगे तो जो वकील लोग हैं उनके पास काम कैसे आएगा तो पैंडमिक में पैंडमिक सिचुएशन में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा वकील भाइयों को जिसके चलते बहुत ही उन्होंने समस्याएं देखी उनके फैमिली ने उन्होंने और कुछ जो मैरिट थे उनके यहाँ तो और भी समस्याएं आई पर यह है वो तो होना है जो वो होके रहता है अब धीरे धीरे जीवन उनका एक पटरी पर आ रहा है दोबारा से कोर्ट स्टार्ट हो गए हैं और काम स्टार्ट हो गया है सभी का तो ऐसी शुभकामना करते हैं हम ईश्वर से आगे चल के उनका काम अच्छे से रहे और जो भी समस्याएँ उन्होंने और उनके घर परिवार ने या हम सभी ने जो देखी हैं वो आगे ना देखनी पड़े ऐसी प्रभु से हम कामना करते हैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अभी जो वकालत में हाल ही में जो केसेस हैं वो किस टाइप के ज़्यादा आ रहे हैं किस टाइप का प्रॉब्लम्स लोगों के बीच में है आ, ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है लेकिन देखा जाए जो हम हम जिस क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं वो है कॉरपोरेट नहीं। नहीं। तो कार्पोरेट में तो यही एक लोग डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं और डिफॉल्टर होने के बाद हम उन पर फिर चेक बाउंस की कार्रवाई करते हैं सेक्शन वन थर्टी एट का हम उन पर फाइल करते हैं नोटिस देते हैं जब नहीं आता तो फिर हम केस भी लगाते हैं कंपनीज की तरफ से या जो भी बैंक है उनके साइड से तो इस तरीके के, के केसेस आ रहे हैं बाकी क्रिमिनल केसेस जो घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वैसे भी केस आते रहते हैं और अभी जो एक बाढ़ सी आ रही है वो ये है केसों की आप कुटुंब न्यायालय जिसको बोलते हैं फैमिली कोर्ट तो हसबेंड और वाइफ के केस जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं घरेलू अच्छा। हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस ये थोड़ा सा बढ़ रहा है और पति पत्नियों के बीच एक सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है हिंसदान के वजह से और ये सारे इस तरीके के मैटर जो हैं वो न्यायालय में बढ़ते जा रहे हैं फैमिली कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इनकी आ, संख्या आ, बहुत बढ़ती जा रही है अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। और डिवोर्स तक लोगों के हो रहे हैं कोशिश की जाती है कि उनका डिवोर्स ना हो तो कुछ एक केस मेरे पास भी ऐसे थे जिन्हें मैं देख रहा था और कोशिश की गई कि वो ना ऐसा हो बिल्कुल बिल्कुल जिसको जैसा ठीक लगता है वैसा डिसीजन लेता है हमारा काम है लोगों को गाइड करना सही गाइड करना चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आप डील करते हैं इन सारी चीज़ों को और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ हमारे जीवन में चीज़ें सामने आ जाती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता लेकिन फिर भी वो चीज़ें आती हैं तो फिर उसको हम लोग फेस करते हैं उसको संभाल लेते हैं और जहां पति पत्नी की बात आती है तो एक हम लोग का रस्म है कि हम लोग पूरे दिल से जो है शादी करते हैं कि भाई सात जन्मों तक साथ रहना चाहिए बिल्कुल लेकिन बात आज तो सात दिन तक भी व्यक्ति रह नहीं पाता तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी मानसिक त्रुटि की बात मैं कह सकता हूँ या हमारी कोई कमी है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है तो ये चीज़ें कहीं भी न हो और जिन चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं तो पूरे दिल से करें और एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि जीवन चलना है तो दोनों पहिए साथ होने चाहिए और दो पहिए साथ हैं तो बैलेंस लाइफ हमारा चलता है और एक भी पहिए में थोड़ी ख़राबी है या थोड़ा सा गड़बड़ है तो वो कहीं ना कहीं डगमग हो जाता है तो वो खराबी को ठीक करना है ना कि हमें पूरा ही जो है उसको बदलने की कोशिश बिल्कुल, करें बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है तो ये हमें समझना पड़ेगा संबंधों में तो बहुत अच्छी बात आपने बताया और इसके ऊपर हम सभी को मिलकर काम करना होगा तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में मैं चाहूँगा कि राहुल जी अच्छा गीत गाते हैं तो एक गीत जो आपके मानस पटल पर अभी आ रहा है तो हमारे सभी रेडियो सुनने वालों को ज़रूर सुनाइए स्वागत आ, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ इस गीत के माध्यम से कि आने वाले टाइम में सारी चीज़ें और ये दुनिया अच्छे से चले हुँ, हुँ, हुँ, और सभी अध्यात्म की शक्ति को पहचाने जिससे जब अध्यात्म की शक्ति उनके अंदर जागृत होगी तो जो डिस्प्यूट हैं जो हस्बैंड वाइफ के केसेस हैं या समाज में और भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी समस्याएँ पैदा हो रही हैं वो ना हों तो एक ईश्वर को आह्वान देते हैं इस गीत के माध्यम से इस प्रार्थना के माध्यम से बचपन में ये मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ बचपन में ये गीत मैंने मेरी माँ से आ, सीखा था तो आज ये मैं इसको गाने की कोशिश करता हूँ तुम ही दया करो ईश्वर तुम ही दया करो तुम बिन हमारा कौन है ईश्वर तुम ही दया करो तुम बिन हमारा कौन है माता तुम्ही तुम्ही पिता बंधु तुम्हें तुम्हें सखा माता तुम्ही तुम्ही पिता बंधु तुम्हें तुम्ही सखा केवल तुम्हारा आसरा केवल तुम्हारा आसरा प्रभु बिन हमारा कौन है ईश्वर तुम्ही दया करो तुम बिन हमारा कौन है जग को बनाने वाला तू जग को मिटाने वाला तू जग को बनाने वाला तू जग को मिटाने वाला तू बिगड़ी बनाने वाला तू बिगड़ी बनाने वाला तू तु। तुम बिन हमारा कौन है ईश्वर तुम ही दया करो तुम बिन हमारा कौन है प्रभु बिन हमारा कौन है तुम बिन हमारा कौन है प्रभु बिन हमारा कौन है शुक्रिया मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो गुनगुनाते रहो जो तू मिटाना चाहे जीवंती कृष्णा सुबह, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आश करता हमारे सभी दर्शक मित्रों को श्रोता मित्रों को भी अच्छा फील हो रहा है और बहुत ही प्यारा सा प्रार्थना आपने सुना आशा करता हूँ हमारे सभी जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं तो मुश्किलों को दूर करने का एक सबसे बड़ा जो टेक्निक है वो है भगवान से प्रार्थना करो या फिर समय में थोड़ा सा अपने साथ समय के साथ जो है जुड़ जाइए थोड़ा वेट कीजिए इंतज़ार कीजिए तो चीज़ें बदल जाएगी और आपको अवसर मिलेगा बदलने का और जब भी मुश्किलें आती हैं तो खुद में देखना है कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन करना है हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरा लोग बदल जाए तो मेरी समस्याएँ ख़त्म हो जाए तो ये रॉन्ग टेक्निक है आप हमेशा हमें अपने और फोकस करना है मैं बदलूं तो जग बदलेगा ये है सही चीज़ तो हमेशा देखना है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो खुद को बदल लीजिए तो चीज़ें अपने आप सेट हो जाएगी तो चलिए जाते जाते मैं फिर से राहुल से जुड़ना चाहूँगा आप सभी को हाँ राहुल आप वैसे क्या क्या करते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपके पास टाइम बचता है तो उस टाइम में आप खाली टाइम में अपने आप को कहाँ बिजी रखते हैं सबसे पहले तो मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ अच्छा अच्छा तो मेडिटेशन फ्री टाइम एक टाइमिंग है, तो है तो उस टाइम पर मेडिटेशन और जो टाइम बचता है तो उसमें कुछ गीत वगैरह गाना जो मेरी हॉबी है उसको तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ उसके बिना हाँ तो संगीत से बड़ा ही बचपन से प्यार है तो बस यही मेरी हॉबी है गाना और अपना काम और ईश्वर से जुड़े रहना और उसका संदेश लोगों तक पहुंचाना जिससे उनका जीवन भी अच्छा बने बिल्कुल बिल्कुल और सामंजस्य पैदा हो सभी के बीच बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा जाते जाते आप जैसे अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और साथ ही संगीत से भी जुड़े हुए हैं जीवन के ये बहुत ही सुंदर दो पहलू हैं संगीत और अध्यात्म जहाँ हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारा जीवन जो है खुशियों से भर जाता है शांतिपूर्ण हो जाता है और हमेशा लोग जो हैं इन दोनों से दूर भागते हैं और जो दूर भागते हैं वो कहीं ना कहीं तनाव या टेंशन में ज़रूर रहते हैं उन्हें लगता है कि इनसे अलग हमें खुशी मिल जाए लेकिन ऐसा नहीं है ये दो ही चीज़ है जो आपको स्थाई सुख दे सकते हैं शांति दे सकते हैं तो चलिए राहुल जाते जाते एक छोटा सा जो है मैसेज क्या देना चाहेंगे आप रेडियो लिसनर्स को रेडियो लिसनर्स को मेरा मैसेज यही है कि जीवन में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती जहाँ आपको लगता है कि अभी सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए और अपने अंदर की जो एक स्पिरिचुअलिटी है उसको पहचानें क्योंकि जब तक आप उसको नहीं पहचानेंगे जो भी सिचुएशन आपके सामने आई है उससे फाइट करने का या उससे बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल पाएगा और आप इसी तरीके से परेशान रहेंगे और फिर आगे चल के आप कोई ना कोई एक गलत डिसीज़न लेंगे जिससे आपके लिए और समाज के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा ऐसा आपका निर्णय तो मैं सभी को ये इस रेडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि खुद को पहचानिए और अपने अंदर अध्यात्म की जो शक्ति है उसको जागृत कीजिए और खुद को बदलिए तब दूसरों को बदल पाएंगे और दूसरे बदलेंगे तब जा कर के एक समाज बदल पाएगा और एक मूल नष्ट समाज की स्थापना हो पाएगी तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति <laughs> थैंक यू सो मच राहुल बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया और इसी के साथ चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं नए एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और अपना ख्याल रखिएगा सलाम नमस्ते खमा गणिसा सुनते रहो नमस्कर आते रहो बदलेगा भला तेरी गम से क्यों नम होती है पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं